मान इसमें हम लोग प्रथम मंगलाचरण भाष्य का देख रहे थे प्रज्ञानांशु प्रज्ञाशु प्रत नहीं स्थिर चक्र निकर व्या्याप्य लोकान भुक्त भोगाषा पुनरपीषण भाषिता पीछा सर्वान्शेषा स्वीति भोजयन्नो माया संख्या तुरीयं परमृतमजंग ब्रह्म ये इसका अन्वय इस प्रकार देखेंगे प्रथम पाद में है स्थिर चर निक व्याभि प्रज्ञाशु नहीं लोकान व्याप्य ये प्रथम पाद का अन्वय हो गया द्वितीय पाद में भोगान, पुनरपि पहले जो दिया है, उसके साथ फिर आएगा भुक्त द्वितीय पद का अन्वय हो गया आगे तृतीय पद में सर्वान्शेषा पीवा मधुर भूंग सोपीति नो भोजयन तृतीय पाद हो गया चतुर्थ पाद में यत यत यतिम है यत माया संख्या तुरीय परम अमृतम अजम अस्मि इस प्रकार की अन्वय हो जाएगा स्थिर चर निकर व्यापी फिर स्थिर स्थिर अर्थात स्थिर रहने वाले और चर चर अर्थात चलने वाले स्थावर और जंगम इसको कहा जाता है स्थिर स्थावर चर जंगम तो स्थिर रहने वाले चलने वाले निकर शब्द का अर्थ समूह तो तो स्थिर रहने वाले चलने वाले ये सभी को व्यापी भी व्याप्त करने वाले के द्वारा अर्थात तो स्थावर जंगम शब्द को जो व्याप्त करता है तो कैसे व्याप्त करता है प्रज्ञांशु प्रता नहीं प्रज्ञानम कूटस्थ असंग ब्रह्म उसका अंशु अर्थात हम जैसे कहते हैं सूर्य का किरण इसी प्रकार की यहाँ ब्रह्म का किरण कहने से चिदाभास तो चिदाभास स्थिर में होगा न जंगम जा, में होगा चलने वाले में होगा दोनों में होगा जहां अंतकरण रहेगा वहां चिदाभास रहेगा तो वृक्ष इत्यादि ये स्थावर है किन्दु जीव है वहां भी अंतकरण है और चलने वाले जो है पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि ये सब भी जीव है तो प्रज्ञान का अंशु अंशु अर्थात चिदाभास इसका प्रतान प्रतान विस्तार तो तनु विस्तार धातु से घए हो जाने से क्या रूप बन जाएगा प्रतान अर्थात तो प्रकर्ष विस्तार स्थिर चर निकर सभी को व्याप्त करने वाले के द्वारा कैसे व्याप्त करते हैं प्रज्ञान प्रता नहीं है प्रज्ञान का, का प्रतान विस्तार अर्थात चिदाभास रूप विस्तार के द्वारा स्थावर जंगम सभी को व्याप्त करने वाला लोकान् व्याप्य सभी लोक को व्याप्त करने वाले लोक लोक शब्द का अर्थ शरीर अर्थात सारे जो स्थावर जंगम सभी जीवों को व्याप्त करने वाले लोक्य ते भूज्यते कर्म फला अस्मिन लोक शरीर शरीर अर्थात शरीर विशिष्ट सब जीवों को व्याप्त करता हुआ करके क्या करता है कौन व्याप्त करता है प्रज्ञानम प्रज्ञानम किसको कहा जाता है प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही ये अपना चिदाभास के द्वारा ब्रह्म अर्थात चित्त चैतन्य ब्रह्म का ही आभास हम जो चिदाभास कहते हैं किसका आभास चित्त चीद का चित्त का आभास चिदाभास चित्त अर्थात ब्रह्म ब्रह्म का आवास ये ही सभी को व्याप्त करके क्या करता है स्थिष्ठान भोगान भुक्तवा। ब्रह्म ही सभी शरीर में विद्यमान रह करके जागृत अवस्था में स्थूल से इष्ठन प्रत्यय होने से ये स्थूल का लोप हो जाता है और स्थू को गुण हो जाएगा हो जाएगा स्थो आगे इष्ठन है फिर एच एव होकर के स्थूल दूर युव रिप्र क्षुद्राणाम यणादि पर पूर्व से गुण ऐसे सूत्र है वो त्वित तो में आएगा तो यण के पर में जो रहेंगे स्थूल में यण हो गया लौ। लौ के पर में अ तो ये ल यणादि पर ये लोप हो जाएंगे लोप हो जाने से बच जाएगा स्थू पूर्व से गुण स्थूल युव स्थूल युवा, युवा दूरा श्थूला दूर ह्रस्व स्थूल दूर स्थूल युवा दूर ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम इनको युणादि पर लोप हो जाएगा पूर्व से गुण गुण होकर इत्यादि रहने से स्थिष्ठ ऐसे रूप बनेगा स्थभिष्ट अर्थात स्थूल तो स्थूल भोग को भोग करके स्थूल भोग का भोग जागृत में होगा न स्वप्न में होगा ना सुसुप्ति में जागृत में स्थूल अर्थात इंद्रिय ग्राह्य इंद्रिय ग्राह्य भोग होंगे जागृत अवस्था में तो ये कौन करता है कहते हैं कि वही प्रज्ञान अर्थात ब्रह्म ही सर्वत्र व्याप्त होकर के स्थूल भोगों को भोग करता है जागृत अवस्था में फिर जागृत कर्म जब भोग देना पूरा हो जाएगा आगे क्या अवस्था आ जाएगा स्वप्न स्वप्न में भी भोग करेगा किंतु स्वप्न में इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ ये जागृत पदार्थ नहीं रहेंगे वहां पदार्थ कहाँ आएगा hmm. कहते पुनरअपी पुनरअपी अर्थात तो स्वप्न में अपी कहने से जैसे जागृत में हुआ ऐसे पुनर् स्वप्न में भीषण उद्भाषण उद्भाषिता काम जन तीषण तो धीषण अर्थात बुद्धि त तो बुद्धि उद्भासित स्वप्न में जो सब भोग पदार्थ दिखते हैं वो सब केवल बुद्धि में ही दिखता है अंतःकरण में ही है वो कुछ बाहर में नहीं है भीषण उद्भाषित अन उद्भाषित प्रकाशित केवल बुद्धि के द्वारा प्रकाशित दिखता है केवल कहा से आते हैं कहते काम जन काम अंदर में वो इच्छा पड़ा हो तब तो वो सब कहते ना जो पहले पहले इंद्रियों को रोकना उद्यम करेंगे तब तो जागृत में आप इंद्रियों को उस सब में पदार्थ में चलने नहीं देंगे तब तो क्या करेगा मनो स्वप्न में वो सब देखेगा शुँँगा। शुँँगा। तो अर्थात जिसको खान पान में रुचि होगा वो स्वप्न में देखेगा सब खा लेता है जिसको इधर उधर घूमने का रुचि है देखेगा तो अभी तो हम पंडरपुर में हो अभी रामेश्वर में है वो सब देखेगा तो ये सब भीषण उद्भाषितन काम जन स्वप्न में वही देखेगा तो ये स्वप्न अवस्था हो गया तो ये कौन इसको देखा कहते पुनरअपी भीषण उद्भासितान कामजन्यन भुक्ता ये भी भोग करके कौन भोग किया प्रज्ञान प्रज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्म ब्रह्म ही ये सब भोग किया कैसे किया अपना अंशु का के द्वारा चिदाभास के द्वारा ब्रह्म ही ये सब करता है सारे भोग साक्षी को होता है तो किंतु प्रमाता ये सब का व्यवहार करता है होता है भोगो साक्षी को साक्षी को होने का अर्थ है तो इसका यहाँ प्रक्रिया कैसे हम कहते हैं हमारा अंतकरण में घटाकार वृत्ति हुआ तो ये घटाकार वृत्ति को साक्षी प्रकाश करेगा साक्षी प्रकाश करेगा अर्थात वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब हो जाना चिदाभाष हो गया तो जैसे अभी जिस समय में घटाकार वृत्ति हो रहा है कुल मिलाकर के अभी यहाँ तीन अंश है एक प्रमात्री है एक प्रमाण है और आगे है प्रमेय विषय तो प्रमात्री हो गया जो अंतकरण प्रमाण हो गया बीच वाला वृत्ति प्रमेय हो गया घट दूर में है, तीन है ये अंतकरण अभी यहाँ से निकल करके बीच वाला हो करके घट देश में जा करके घट को स्पर्श किया तो भी ये तीनों एक हो जाते हैं होने से यह ज्ञान होता है प्रमाता को ज्ञान होता है ऐसे प्रक्रिया कहते हैं कैसे होता है जब यहां से अंतकरण वहां तक तो गया अभी इसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होगा क्योंकि अंतकरण का स्वभाव है कि चैतन्य को ग्रहण कर पाएगा अभी इसमें प्रतिबिंब हुआ जो अंश अंतकरण का अंदर में रह गया उस अंश का नाम हुआ अहम वो कहता रहता है अहम अहम अहम अहम अहंकार जो कि सुसुप्ति में आने के बाद प्रथम वही खुलेगा उस अंश में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है और वो कहता है अहम अहम अहम में होने से अर्थात साक्षी उस अहम को भी प्रकाश किया अहम तो जड़ है हैतरण है साक्षी उसको प्रकाश करने से अभी जो अहम कहने वाला अभी वो कहने लग गया साक्षी उसको प्रकाश करने से वो कहता है और कहता है कि मैं चेतन हूं है तो जड़ किन्तु साक्षी का प्रकाश को ग्रहण करके कहने लग गया कि मैं चेतन हूं साक्षी इसी प्रकार ज्ञान को भी जो बीच में है अंतकरण और वस्तु का बीच में जो है उसको कहते हैं प्रमाण उसको भी प्रकाश किया होने से वो दिखने लगा और जो विषय है घटो उसके में जो वृत्ति गया है उस अंश को भी साक्षी प्रकाश किया कहते हैं कि दिखने लगा क्या दिखने लगा घट दिखने लगा तो इसी प्रकार के होने से अर्थात तो ये वृत्ति बनने से साक्षी ये सारे पदार्थों को वास्तविक प्रकाश किया इसलिए कह देते है साक्षी ही यहाँ वास्तविक ज्ञाता है क्योंकि वही प्रकाशक है है इस प्रकार के प्रकाशक किन्तु वो कूटस्तर निष्क्रिय होने से वो कुछ करेगा नहीं कहेगा नहीं ये जो अहम अहम कहने वाला वो कहेगा कि अहम जाना मी ये कहने लगा किंतु किसका प्रकाश से अपना स्थिति आया साक्षी का प्रकाश से अहम को अपना स्थिति मिला साक्षी का प्रकाश से वृत्ति प्रकाशित तो हो गया देखने लगा तभी तो ये कहता है कि मैं देखता हूं किंतु जिसका प्रकाश से स्वयं प्रकाशित तो हुआ और प्रकाश मान और द्रव्य प्रकाशित तो हुआ इसको ये अहम दृष्टि नहीं देता नहीं दे करके कहता है वास्तविक साक्षी ही जानता है आगे ये का कहेंगे कि साक्षी जानने पर भी वो साक्षी हमको भोगवाता है यही हमारा अज्ञान है इसको आगे ये कहते है षण उदभाषित कामजन्यन ये कामजन्यीषण उद्भाषित ये भोग को किसने भोग किया ब्रह्म किया आगे सर्वान विशेषण पीतवा विशेष जागृत में रहा न स्वप्न में रहा दोनों में रहा ये सारे सर्वान कहने से जागृत स्वप्न ये दोनों विशेष को पीत्वा पीत्वा पीतुआ पीतवा में लॉय करके मधुर भूंग सोपीती आनंद को भोग करता हुआ उस समय में विशेष नहीं है विशेष नहीं होने से जो निर्विशेष आनंद है उसी का भोग करता हुआ मधुर भूंग मधुर भूंगते इतनी मधुर भूंग मधुर अर्थात आनंद आनंद को भोग करता हुआ सुसुप्ती अवस्था में ये पीतवा मधुर भूंग विशेष जाग्रत स्वप्न अवस्था में जो विषय विषय विशिष्ट हो जाना यह विशेष तो जो विषय नहीं है उसको कहते निर्विशेष विशेष विषय को लेकर के मधुर अर्थात आनंद अवस्था।, अवस्था।, अवस्था में सर्वान विशेषान पी मधुर भुंग, मधुर भूंग भूत सोपीती सो अर्थात सोता है अर्थात आनंद को उपभोग करता हुआ सोता है सोता है अर्थात तो रहता है कौन वही ब्रह्म तीनों अवस्था का अनुभव करने वाले वही ब्रह्म किंतु माया नो भोजयन नो आसमान माया से हमको भोग करवाता हुआ करता है वो स्वयं किंतु माया से हमको भोग करवाता है क्यों ये जो अहम है जो कि चिदाभास को ग्रहण करके मानता है मैं ही चेतन रूप हूँ इसी को वो भोग करवा देता है भोजयन आगे चतुर्थ पद में है यख्या तुरीयम परम अमृतम अजमत जो ये सब काम करता हुआ भोग कर मतलब वास्तविक वही प्रकाश करता है कि माया से हम लोग को भोग करता हुआ यत वो कौन है कहते हैं। माया संख्या तुरयम तीन अवस्था चला गया वो है तुरिया तुरिया कैसा बनेगा चतुरस, चतुरस। छक्षर लोपच्च चतुर शब्द से छ और येगा यत तो यत् छ हो जाएगा चतुर्गे य फिर चतुर चतुर्का आध्यक्षर लोप्च चतुर्का आध्यक्ष कौन हो जाएगा छ चला गया बच गया तुर तुर आगे ये तुरिया तुरीय अर्थात चतुर्थ माया तीन संख्या को ले करके चतुर्थ कहा जाता है माया संख्या तूर्य अर्थात तो माया या संख्या तूर्य जो तीन अवस्था होते हैं वो तीन अवस्था माया से आया तो सर्प में ए, रजु में एक को दिखा सर्प एक को माला और एक को जलधारा तीन दिखा तो अभी ये तीन को लेकर के वहां कुल मिलाकर के अभी रज्जु को क्या कहा कर जाएगा कहेगा चतुर्थ तो इसी प्रकार के अर्थात तो माया से तीन वास्तविक तो माया संख्या को लेकर के चतुर्थ माया संख्या मतलब माया संख्या या तुरियम अगर ये माया संख्या नहीं है तीन नहीं है तब तो फिर एक ही है वो परम परम अर्थात निरति निरतिशत्व सती परम का लक्षण कहते हैं तर्म संग्रह में कहते हैं ना ये श्री कृष्णाख्यम परम अहम जो न्याय दिन कार्य मंगलाचरण करते हैं तो निरति निरतिशयति क्षय शून्य है निरति निरतिशय निर्गत हो अतिशय जिससे बढ़कर के और कुछ नहीं है तो जिससे बढ़कर के कुछ नहीं है किंतु कुछ दिन के बाद वो फिर छोटा हो जाएगा ऐसा नहीं है निरतिशयत्व क्षति क्षय शून्य ये परम का लक्षण है सबसे बड़, बड़ा भी है और उसका ह्रास भी नहीं होगा और अमृतम अमृतम अर्थात मरण धर्म नहीं है क्योंकि अमृत है इसलिए अज है जन्म भी नहीं होता है क्योंकि जिसका मृत्यु हो जाएगा उसका जन्म भी होगा ऐसा तो, जो ब्रह्म तन न अस्मि अश्मी यहाँ तक हो गया ब्रह्म का लक्षण अर्थात ब्रह्म जागृत अवस्था में भोग किया स्वप्न अवस्था में भोग किया सुश्रुति में भोग किया करके माया से हमको भोग जो करवाता है ऐसा ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं नमस्कार करते हैं अर्थात अभेदेन अनुसंधान करते हैं क्या नमस्कार अर्थात अभेद अनुसंधान अर्थात तत्पद का व्याख्यान करके ये तत्पद तुम पद ही है ये श्लोक के द्वारा भगवान भाष्यकार तत्पद को कथन करके तत्पद के द्वारा तुम पद के साथ अभेद ये स्थापना किया अच्छा ये श्लोक पूरा हुआ माया संख्या तुर्यम तो जब भी हमको कोई वास्तविक भोग हो रहा है इसको हम प्रमात भोग नहीं करके साक्षित्वे न प्रकाश सक ये दृष्टि जितना आएगा अर्थात हमारा वेदांत तो उतना चल रहा है तो कोई भी पदार्थ को हमको भोग होता है भोग किसका किसका होता है भोग सुख भोग का लक्षण क्या है सुख दुख अन्य तरह साक्षात्कार भोग सुख दुख यही दोनों का ही भोग होता है जिस समय में भोग होता है सुख दुख होता है उस समय में ये विचार करना है हम उसका साक्षी है हम उसका प्रकाश करते हैं इसी प्रकार की मतलब बोध लेना है और अगर हमको वो वास्तविक भोग हो जाता है साक्षी हमको माया से भोग करवा दिया माया अर्थात आवरण करवा दिया हम भोक्ता बन गए प्रकाश नहीं बन करके भोक्ता बन गए इतना सरल नहीं है अर्थात ये बार बार आकर के वो फिर सटाएगा तो ये होगा किंतु तो हम बार बार कहेंगे नहीं नहीं ये घट रहा है उधर घट रहा है उधर घट रहा है ना चौबीस घंटा हो गया है एक विचार आकर के हमको बार बार टकरा रहे हम उसको भगा रहे भाई उधर जहां रहना है उधर रहने तो क्यों करना है तो ये आएगा अर्थात ये कितना नजदीक हमारे आ जाएंगे हम उनको कितना दूर में रख पाएंगे यही अर्थात हमारा वेदांत तो का लाभ ये निर्णय करेंगे हम उसको जितना दूर रख पाएंगे प्रारब्ध जब तक है आएंगे कितना दूर तक अब आ पाएंगे ये निर्णय करना है अच्छा ये प्रथम श्लोक हुआ इसका टीका हम लोग देख रहे थे प्रज्ञा ने ना यहाँ तक प्रतीक हम लोग हो गया था द्वितीय पृष्ठा में टीका में चतुर्थ पंक्ति में प्रतीक दिया है उसके आगे निर्मणा जी आत्म प्रबंधी आप लोगों को हमने भेज दिया था वो द्वितीय पृष्ठा मिला ना हाँ, समझ अच्छा। <laughs> तत्र विधि मुखेन वस्तु प्रतिपादनम प्रतिपादन अर्थात अपेक्षित अभिधेय तत्र विधि मुखेन वस्तु प्रतिपादनमिति प्रक्रिया दर्शयति वस्तु का प्रतिपादन दो प्रकार के हो सकता है कि विधि मुखेन एक निषेध मुखेन विधि मुखे अर्थात ये ये है निषेध मुखे अर्थात जो आप जानना चाहते है पूछना चाहते हैं वो ये नहीं है तो नहीं है कहने से तो कहते है हम नहीं है कह करके जो बच जाएंगे उनके तरफ हम लक्षण से अर्थात परोक्ष रूप से निर्देश करते हैं क्यों वहा साक्षात तो नहीं कर पाएंगे तो जैसे कहते ना पूर्व काल में था आजकल तो नहीं है स्त्री जो होता है पति का नाम नहीं लेगा तो कोई पूछता है तो ये आपका पति का नाम क्या है वो कहता है ना, ना ये नहीं है वो नहीं है इसी प्रकार की इस परमहंश जी का उदाहरण है रामकृष्ण परमांश जी इस प्रकार के तो उस काल में ऐसा सब होता था दो नंबर टिप्पणी देखिए भाव रूप धर्म पुरस्कार वस्तु प्रतिपादन विधि मुखम भाव रूप धर्म को ले करके वस्तु का कथन करना तो राम जी कैसा है धनुर्धारी है राम जी कैसा है श्याम है ये सब भाव रूप वस्तु विद्यमान है अभाव रूप धर्म पुरस्कार तन निषेध मुखम उचित अभाव रूप धर्म को लेकर के जब वस्तु का प्रतिपादन तन तन अर्थात वस्तु प्रतिपादन उसको निषेध कहा जाएगा अर्थात राम जी कैसा है रावण जैसा नहीं है अत्याचारी नहीं है दूसरों का पदार्थ अपहरण करने वाले नहीं है इस प्रकार की जो कहा जाएगा इसको कहा जाएगा निषेध मूल में विधि मुखे न वस्तु प्रतिपादनम इति प्रक्रियाम दर्शयति थी प्रथम श्लोक में विधि मुख से वस्तु का प्रतिपादन किया जा रहा है जो प्रज्ञान प्रता नहीं ये सब विधि मुख से कहा जा रहा है ब्रह्म यो अस्मी अर्थात प्रथम श्लोक का ये मुख्य वाक्य हुआ यद ब्रह्म तत का क्या विभक्ति होगा द्वितिया यद्रह्म जो ब्रह्म उसको मैं नमस्कार करता हूँ नतो अस्मि अस्मी हुआ ये मुख्य वाक्य हो गया इस वाक्य के द्वारा क्या कह दिया गया ब्रह्म यथ ब्रह्म अर्थात तत्पदार्थ तथ तत नी अस्मी का कर्ता कौन है अहम अर्थात तत्पदार्थ जो है वही तो पदार्थ है नतो अस्मि नतो न अर्थात प्रणाम करता हूँ प्रणाम करता हूं अर्थात स्व अपकर्ष ख्यापन प्रणाम शब्द का अर्थ है मैं आपसे छोटा हूं ये प्रणाम कहने का तात्पर्य है यहाँ मैं आपसे छोटा हूं अर्थात मैं आपके साथ अभिन्न हूं इस प्रकार की यहाँ ख्यापन करना तो मुख्य वाक्य ब्रह्म यो अस्मी इसके द्वारा ऐक्यकथन में किया जा रहा है जो कि सारे वेदांत का तात्पर्य है अभी जो ब्रह्म शब्द दिया ब्रह्म शब्द का बाकी सारे विशेषण हो गया ये पूरा श्लोक इसको आगे कहते हैं अस्मादर्थस्य तदक्य स्मरण रूप मननम सूचयता ब्रह्मण तदर्थ प्रत्यवत विषय ध्वनि अस्मदक्य स्मरण अस्मदर्थ तद तदर्थात तेन तेन ऐक्यम अस्मदर्थ अस्मदर्थात अहम तो अहम अर्थ का तद अर्थ के साथ ऐक्य इसका स्मरण करवाया गया ब्रह्म यत तत न तो अस्मी उसके द्वारा स्मरण रूपम मननम ऐक्य का स्मरण करना ये मनन क्योंकि ऐक्य का स्मरण कब करेगा जब ऐक्य का पहले निश्चय हो निश्चय किससे होगा श्रवण से जब श्रवण करते करते जब ऐक्य निश्चय हो गया क्योंकि शास्त्र का वेदांत तो शास्त्र का तात्पर्य वही है वेदाता नशेषाण तो आदि मध्य अवसान अतः तो ब्रह्मात्मन्यत्पर्य धी ही श्रवण भवे तो वेदाता नशेषाण संपूर्ण वेदांत का यही तात्पर्य है क्या कहते हैं कि ब्रह्मात्म ऐक्य यही वेदांत का तात्पर्य है आदि मध्य अवसान सर्वत्र वेदांत यही कहता है तद तो ऐक्य यही हो गया वेदांत तो का तात्पर्य ये श्रवण करते करते निश्चय हो गया निश्चय होने के बाद आगे स्मरण करेगा इसको कहा जाएगा मनन क्योंकि श्रवण के बाद क्या होगा मनन होगा तो वेदांत तो श्रवण करते करते निश्चय हुआ आगे मनन किया मननंग सूचयता सूचयता भगवान भाष्यकारिण नमन अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है स्मरण रूपम नमनम हाँ अच्छा मननम होता था अच्छा बुद्धि उस प्रकार चलता है तो ठीक है नमनम सूचयता तो प्रणाम करते हैं तो का कथन करते हैं ब्रह्मण तदर्थस्थ प्रत्यक्त सूचित तदर्थस्य तदर्थस््रह्म जो है तदर्थ है सामनाधिकरण है ब्रह्मण तदर्थस् समानाधिकरण है दोनों षष्टी है इसका प्रत्यकम अभी तदर्थ से ब्राह्मण में ष्ठी है प्रत्येक तो में तो है ष्ठी अगर हटा देंगे तो क्या होगा षष्ठी हटाने से ये शब्द क्या होगा ब्रह्म तदर्थ प्रत्यक जैसे रामस्य से तो ष्ठी हटा देंगे तो राम पिता इसी प्रकार की ब्रह्म ब्रह्म जो है कि तदर्थ है ब्रह्मण तदर्थ प्रत्यकत्व जब ऋष्टी हटा देंगे जो ब्रह्म है तद पद का लक्ष्यार्थ है वो ही प्रत्यक है ऐक्यम विषय ध्वनि ये मंगलाचरण के द्वारा अनुबंध चतुष्ट कहा जाता है तो अनुबंध चतुष्ट में पहले होता है विषय तो विषय क्या है तत्वअर्थ का ऐक्य ये शास्त्र का विषय है इसके द्वारा कह दिया गया ये प्रसिद्धार्थवद्योतक प्रसिद्ध यद ब्रह्म तस्ती संबंधे न मंगलाचरण श्रुतिया क्रियते यद से प्रसिद्धार्थ अवद्योतक जब कहते हैं यत जो आया जो आया कहने से कोई प्रसिद्ध ना कोई अप्रसिद्ध पदार्थ के लिए हम जो आया कह देंगे प्रसिद्ध अर्थक इसी को कहते हैं यत शब्द तो, प्रसिद्धार्थ यत शब्द कहा है ब्रह्म यी ये जो यत शब्द है वो प्रसिद्धार्थ है प्रसिद्ध अर्थस्त अवद्योतक सूचक प्रसिद्ध अर्थ को कहने वाला अवद्योतकवाद वेदांत प्रसिद्ध यत ब्रह्म वेदात में प्रसिद्ध है जो ब्रह्म तस्मी उसको मैं नमस्कार करता हूं इस संबंधे अर्थात ब्रह्म हमारे द्वारा नमस्कार है ये संबंध हो गया संबंध भी यहाँ मंगलाचरण श्रुत्या क्रिय थे श्रुतिया पांच रो टिप्पणी दिए श्रुतिया शब्द तो साक्षात कह दे तू नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं तो इसके द्वारा संबंध भी कह दिया अर्थात ब्रह्म हमारे द्वारा नमस्कार्य है संबंध का भी कथन हुआ ब्रह्मणों अद्वितीयवादेव जनन मरण कारणभाव अमृतम अजमती उत्तम ब्रह्म अद्वितीय है अद्वितीय पदार्थ जो होता है उसमें कोई विकार नहीं रहता है तो निर्विकार होने से उनमें उसमें जनन मरण ये सबका कारण नहीं रहेगा निर्विकार होने से इसलिए तो जनन नहीं रहेगा तो अज मरण नहीं रहेगा तो अमृत तो ब्रह्म अमृत और ये दोनों हो जाएगा जननमरण प्रबंध से संसार तो स्वतः असंसारिव दर्शयता संसारानृत्तिर प्रयोजनमें द्यूतिबंध यही संसार है तेधे तो जननमरण ब्रह्म में नैये तो संसार हो गया जन्म और मृत्यु ब्रह्म में जन्म मृत्यु नहीं है तो ब्रह्म में संसार नहीं, नहीं रहेगा इसलिए स्वतः असंसारित्व स्वतः असंसारी दर्शयता दिखाते हुए संसार अनर्थ निवृत्ति यह प्रयोजनम ब्रह्म में स्वतः संसार नहीं है और हम में संसार दिखता है और हम ही ब्रह्म है तो होने से अर्थात जो हमें संसार अधिखता है ये संसार अनर्थ है हम ब्रह्म है निश्चय हो जाएगा तो वो संसार की निवृत्ति हो जाएगी ये हो गया ग्रंथ का प्रयोजनम इति द्योतितम संसार रूप का जो अनर्थ है तस् तो निवृत्ति ही यह प्रयोजनम तो ग्रंथ का पहले विषय हो गया था विषय हो गया था प्रत्यक और ब्रह्म का औक्य आगे संबंध हो गया ब्रह्म हमारे द्वारा नमस्कार्य है आगे प्रयोजन हो गया संसार अनर्थ निवृत्ति अनुबंध में तीन हो गया और चतुर्थ कौन रह गया अधिकारी अधिकारी आगे कहते हैं यदि कि यदि अद्वित स्वतः असंसारी ब्रह्म वेदात प्रमाकम तरी अवस्थात्रय विशिष्टा जीवो भोक्ता भोजयिता ईश्वर शूयते भोज विषय जातम पृथक उपलब्य थे यहाँ तक तो वाक्य देखेंगे पूर्व पक्ष कह दिया कि ब्रह्म अद्वितीय है स्वतः असंसारी है वेदांत प्रमाणकं ब्रह्म कैसे समाज से कहेंगे वेदांत प्रमाणम के साथ कहेंगे वेदांत प्रमाण यस्मिन जिसमें ब्रह्म में वो ब्रह्म हो गया वेदांत प्रमाणकम अगर ऐसा है स्वतः संसारी है ती कथम अवस्थात्र विशिष्टा जीवा भोक्ता अन्भूयते ब्रह्म के साथ अभिन्न हुआ जीव hmm. और ब्रह्म तो असंसारी है और ये अवस्थात्र विशिष्ट जीव कैसे भोक्ता भोग अवस्थात्र विशिष्टा जीवा भोक्ता अन्भूयते और भोजयिता भोग करवाने वाला ईश्वर चूयते और भोज्य विषय जात पृथक उपलभ्यते अब कहते हैं कि ब्रह्म अद्वितीय है स्वतः तो असंसारी है और इधर दिखता है कि जीव है भोग करने वाले ईश्वर है भोग कराने वाले और भोग्य पदार्थ भी बीच में है अद्वितीय ब्रह्म है ये इतने सारे पदार्थ कहाँ से आएंगे ये शंका हुआ तद तो तो ए तैत बिरुद्धेत तो इति आशंक्य अगर अद्वैत है अद्वितीय है फिर ये तीन पदार्थ कहाँ से आ जाएंगे इति आसंख्य आशंक्य अर्थात आशंका उद्भाव्य ऐसे आशंका को उठा करके ब्रह्मणि एवं जीवा इति सर्वं काल्पनिकम संभवती अभिप्रेत्य आह ब्रह्म में जीव और जगत और ईश्वर ये सर्वं सर्व काल्पनिकम तीव तो भी काल्पनिक है ईश्वर भी काल्पनिक है जगत भी काल्पनिक है संभवती जब तक जगत हमको सत्य लगता है तब तक ईश्वर काल्पनिक हो जाएगा ये सरल बात है आजकल जगत तो सत्य है किन्तु ईश्वर तो काल्पनिक है क्यों कहते हैं अदृश्य तो दिखता नहीं तो ये सब बात नहीं जब तक तो जगत सत्य है तो ईश्वर भी सत्य है तो सिद्धांत कहता है कि ये सब काल्पनिक है इसलिए वेदांत तो शास्त्र उनके लिए है जिनको जगत में मिथ्या तो बुद्धि हुआ जगत में मिथ्या तो बुद्धि नहीं है और वेदांत तो शास्त्र में जाएगा तब तो नाश कर देगा क्यों जगत का सत्य तो बुद्धि हटाएगा नहीं ये ईश्वर वो सब शास्त्र वो सबको हटा देगा क्यों अभी जगत का सत्य तो बुद्धि है तो जगत का सत्य तो बुद्धि भोग प्रधान वृत्ति है तो भोग प्रधान वृत्ति में जब सत्य तो बुद्धि रहेगा इसका जो विरोध करने वाले शास्त्र है उसको हटा देगा इसलिए जगत में सत्य तो बुद्धि हटने के बाद ही वेदांत हो तो वेदांत का लाभ आता है नहीं तो विरुद्ध होगा इति अभिप्रेत्य संभवती काल्पनिकम संभवती अभिप्रेत्य प्रज्ञान प्रथा नहीं ये कहा अर्थात ये सब काल्पनिक है इसको बताने के लिए कहते हैं कि वो ही ब्रह्म जागरण स्वप्न सुसूक्ति तीनों अवस्था को अनुभव करता है विषय भी, भी सब काल्पनिक है ये बात कहा गया प्रकृष्ट प्रज्ञा प्रज्ञा प्रथा नहीं प्रज्ञान ज्ञान है तो प्र क्या है प्रकृष्टम जन्मादि विक्रिया रहितम कूटस्थम ज्ञानम ज्ञापति रूपम वस्तु प्रज्ञानम ब्रह्म प्रकृष्टम प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम प्रकृष्टम का हो गया जन्मादि विक्रिया रहित जो वृत्ति ज्ञान लोक में ज्ञान शब्द से कहा जाता है उसका जन्म होता है होता है तो इसलिए कहते हैं कि जन्मादि रहितम जो कूटस्थम और ज्ञानम ज्ञानम अर्थात ज्ञप्ति रूपम क्योंकि ज्ञान का हम नाना प्रकार से वित्पत्ति कर देंगे ज्ञायते ज्ञाते अनैन बुद्धि जिसके द्वारा जाना जाता है तो अथवा अंतकरण वृत्ति इस प्रकार की नहीं कहते हैं ज्ञप्ति रूपम अर्थात तो ज्ञान में भाव में ल्युट हुआ है अर्थात जो ज्ञप्ति रूपम वही वस्तु है वस्तु अर्थात बसेस्तुन बसती वस्तु अर्थात जो विद्यमान है वही प्रज्ञानम त्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इति श्रूयते ऐतरे उप में ये महावाक्य है तस्य अर्थात् तस्व प्रशुक जीवाश्चिद सूर्य प्रतिबिंबक निरूप्य बिंबक ब्रह्मणो भेदेनासतना विस्तरास्तरप्यायेषव्याणेश क्या है चिदभास चिदाभास से मुख्य जीव रूप से व्यवहार किया जाता है चिदाभास कहा होगा वृत्ति में दर्पण नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब हो जाएगा नहीं, नहीं होगा इसी प्रकार के अंतकरण वृत्ति नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब कहा होगा तो अंतःकरण और प्रतिबिंब दोनों को मिलाकर के जीव कहा जाता है अर्थात चिदाभाष विशिष्ट बुद्धि इसको जीव शब्द से कहा जाता है किन्तु उसमें चिदाभाष मुख्य अंश होने से उसी को जीव शब्द से कह दिया जाता है जीवाश्चिदा सूर्य प्रतिबिंब कल्पा सूर्य के प्रतिबिंब जैसा निरुप्यमा छिपणी आरोह आरो इति विचारे क्रियमाणे फलित तो निरूप्यमाणा अर्थात जब विचार करते हैं ये जीव क्या है कि नहीं सूर्य के, के प्रतिबिंब जैसा तो निरूप्यमाण शब्द का अर्थ विचारे क्रियमाण विचार करने पर बिंबक वास्तविक क्या है बिंबक कल्पात ब्राह्मणो भेदेन असंत जब प्रतिबिंब है वो बिंब से वास्तविक भिन्न भी है अगर बिंब से वास्तविक भिन्न भी घट पट से वास्तविक भिन्न भी है तो क्या प्रमाण है घट पट से ये इससे भिन्न है क्या प्रमाण है एक, एक नाश हो जाने से भी दूसरा रहेगा तो यही प्रमाण है कि इसे भिन्न है इसी प्रकार प्रतिबिंब बिंब से भिन्न है कहेंगे तो बिंब नाश हो जाने से प्रतिबिंब को रहना चाहिए तो नहीं रहता है इसलिए प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं।, नहीं है, है। किंतु बिंब प्रतिबिंब से भिन्न है ना ना है बिंब भिन्न है प्रतिबिंब नहीं रहने पर भी वो रहेगा क्या विमर्श पदवी विमर्श पदवी अर्थात विमर्श पद अर्थात मार्ग पदवी शब्द का अर्थ मार्ग विमर्श मार्ग को आरोह किया है अर्थात विचार करने पर उसका अर्थ कहते ना विचार है क्रियमाण सति, सती तो विमर्श था विचार विचार मार्ग में जो उठा है विचार मार्ग में उठा है जिसका विचार करते हैं, विचार करने पर बिंब कल्पात ब्रह्मणो भेदे नो बिंब है ब्रह्म उससे वास्तविक भेद कर लेंगे तो असत रहेगा नहीं प्रतिबिंब वास्तविक कुछ रहेगा नहीं तेसम प्रताना प्रताना विस्तार तो विस्तार तो कैसा होता है ते ही विस्तार होता है ये आप लोगों को पता होगा नहीं होगा ये जो कहते हैं ना पूर्व काल में टीवी होता था आजकल भी होता होगा सर ये जो उसका तो कहते हैं ना एक बिंदु आता है और हमको पूरा इतना बड़ा स्क्रीन में दिखता है कि सर्वत्र चित्र दिखता है किंतु वो लोग कहते हैं कि उसका एक ही सूर्य का किरण जैसा एक ही किरण आता है किंतु इतना तेज वो चलता है हमको लगता है कि पूरा स्क्रीन में इतना बड़ा चित्र आ रहा है तो इसी प्रकार की कहेंगे ब्रह्म तो सर्वसमर्थ है तो उसका एक ही किरण आएगा सभी अंतकरण में इसी प्रकार घूमने लगेगा तो इस प्रकार की न हो भगवान भाषुकार इसलिए कहते हैं अपरियाम एक समय में अनेक अंतकरण में सारे अंतकरण में एक साथ में वो प्रतिबिंब होगा क्यों कहते हैं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा अणु है रामानुज मत वाले ऐसा बाकी कुछ मत वाले होते हैं उनका मत में आत्मा अणु है आत्मा अणु है तो पूरा शरीर में कैसा अनुभव करता है तो वो लोग कहेंगे कि वो इतना तेज चलता है रामानुज मत और माधव मत ये लोग भी आत्मा को अणु कहते हैं रामानुज विशिष्ट द्वैत वाले माधव मत विशिष्ट वाले है तो वो नहीं है कहते हैं अपरियायम टीकाकार कहते हैं अपरियायम सात नंबर टिप्पणी दिया अपरियाम युगपद युगपद एक साथ हजार दर्पण रखेंगे तो सूर्य एक साथ सब में प्रतिबिंबित तो हो जाएगा इस प्रकार की ब्रह्मा एक ही साथ प्रतिबिंबित तो होता है तदेव तो आह मूल में कहा स्थिर चर निकर व्यापी भीर सभी को व्याप्त करता हुआ एक साथ स्थिर वृक्षादय चराह मनुष्यादय ये सब स्थिर और चर चलने वाले तेसम निकर निकर अर्थात समूह उनका समूह अर्थात गोष्ठी उनका तम तो व्या इति ये समूह को व्याप्त करने का शीलम अच्छा तो प्रज्ञानांशु प्रताने ही बहुवचन दिया है ना ये जो अंशु हुआ अर्थात ये जो प्रतिबिंब हुआ ये प्रतिबिंब का स्वभाव क्या है कितने हैं स्थिर चर निकर स्थिर अर्थात स्थावर जंगम सभी को व्याप्त करने का स्वभाव है इनका ये जो सब चिदावास का क्योंकि अनेक नाना चिदावास अनंत चिदावास हो गया ये सब चिदावास स्थल और स्थिर और चर ये सबको व्याप्त करने वाले स्वभाव बने तेई रीति यावत प्रता तो प्रता शब्द का अर्थ कह दिया अरे प्रता ने ही लोका लोक्य मना विषया व्यापिभिव्याप्य तो लोकान न कहा। सारे लोकों को व्याप्त करता है तो कैसे कहते हैं कि लोक्य लोक्य मान विषया तान व्याप्य लोक्य मान अर्थात तो जो विषय बनते हैं उनको व्याप्य विषय संबंधो तत्फल कथयती अच्छा स्थिर चर निकर व्यापी भी व्याप्य लोकान सारे लोकों को व्याप्त करता है ये जो चिदाभास हो गए ये सारे लोकों को व्याप्त करेंगे लोक अर्थात तो विषय चिदाभास विषय के साथ संबंध करेगा अर्थात अंतकरण वृद्धि होकर के विषय के साथ संबंध करेगा उसको कहते हैं लोका लोक्य माना विषया इसका अर्थ हो गया विषय संबंध चिदाभास अंतकरण वृत्ति के द्वारा विषय के साथ संबंध कर जाएगा इसका उक्ति कथन ते तो हुआ श्लोक में ये चिदाभास का विषय के साथ संबंध होने से तत्फलम कथ होती चिदाभास जो विषय के साथ संबंध करता है उसे क्या होता है कहते हैं भोगा भोग होता है क्या सुख दुखादि साक्षात्कार सुख तो दुख साक्षात्कार होना यही भोग है प्रारब्ब जब क्षय हो जाएगा धीरे धीरे धीरे धीरे ये सुख दुख साक्षात्कार घट जाएगा सुख दुख नहीं होगा जितना प्रारब्ध अधिक क्षय होगा उतना सुख दुख घट जाएगा सुख नहीं होगा दुख नहीं होगा अच्छा साक्षात्कारस तेजाम स्थभिष्ठत्व ये जो साक्षात्कार का स्थभिष्ट स्थूलतम स्थूलतम क्या है एक नंबर टिप्पणी दिया है तच तद विषय तो सुख दुखाधि स्थूल तमत्व प्रयुक्तम तद विषय निष्ठ स्थूल तमत्व में स्थूलत्व रहेगा तो सुख दुख को स्थूल कह दिया गया जागृत अवस्था में स्थूल सुख दुख को भोग करता हुआ कि भोग शब्द का अर्थ हो तो गया सुख दुख सुख दुख स्थूल कैसा हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं विषय स्थूल होने से सुख दुख को स्थूल कहा गया स्थूलतम कैसा ग्रहण करता है देवता अनुग्रहित बाह्य इंद्रिय द्वारा बुद्धेश तत्तकार विषयाकार परिणाम जन्य भुक्त सोपीति सम्म स्थूल को कैसे भोग करता है देवता अनुग्रहीत बाह्य इंद्रिय देवता बाह्य इंद्रिय का अनुग्रह करते हैं बाह्य इंद्रिय को अनुग्रह करने पर ही जाकर के बाह्य इंद्रिय कार्य करेंगे देवता अगर अनुग्रह नहीं करेंगे ऐसे हमारा चक्षु में सूर्य देवता का अनुग्रह घट गया इसलिए चश्मा लगाना पड़ता है क्यों सूर्य देवता घटा लिए जब समय हो जाएगा अंतिम समय कहेंगे शरीर का जो प्रारूप तो पूरा हो जाएगा सूर्य देवता पूरा हटा लेंगे तो जब जन्म होता है उस समय में देवता लोग आ जाते हैं इंद्रियों को सब अधिकार करके उसमें रहते हैं रह करके अनुग्रह करते हैं तो इसलिए देवताओं का ये स्तुति करना है प्रार्थना करना है अगर इंद्रियों को व्यवहार करना है तो नहीं करना है तो कोई बात नहीं देवता अनुग्रहित बाह्य इंद्रिय के द्वारा बुद्धे विषयकार परिणाम बुद्धि में उस विषय का परिणाम हो जाएगा उससे जन्य होगा सुख दुख तान भूगत उसको भोग करके सोपीति इति संबंध सोपीति चार नंबर टिप्पणी स्वप्न में गचते स्थूल का भोग जब कर लेगा आगे स्वप्नावस्था को जाएगा तो यहाँ तक हुआ ए तेनाली जागरित ब्रमणी कल्पित तो जो जागृत अवस्था है वो ब्रह्म में कल्पित तो है इसके द्वारा ये निश्चय किया गया ठीक है तो हम लोग का जागृत अवस्था आज हुआ ओम शंकर शंकर्यशोर वायन सूत्र वंदे पुनः तो पुनः ईश्वरो गुरु व्यादे दक्षिण